जन्द्र सुधार करणल राम चंद्र सुन दी गयी गये दुआ तीन सौ उन्तीस के बाद मंगलपुर महीस दिन बड़े जा पति मन जागे जा सक गुण गण गावन देख कु बर बधुन समेता जात क्रिया कर महा प्रमोद प्रेम मन मही कर प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरामी मे जन भोरी तुम्हारी कृपा सुन मुनि राजा भयों आज मैं पूरण राजा अब सब भी प्रभु लाए गुसाई देव धेन सब भाति बनाई सुन गुरु करे मई पाल बड़ाई सुन पठ मुनि वृंद बुलाई धाम देव वरु देवर से वाल्मीक जा आये मुनि भर निकर तब का तो <laughs> अभी स्मरण करें कि विवाह का समस्त कार्यक्रम सम्पन्न हो गया और फिर भी को दोपहर में बराती से पहुँचे महाराज जनक जी के भवन में और वहाँ उनको भोजन प्राप्त अब इसके बाद बड़े विवाह का सारा कार्यक्रम सम्पन्न हो गया लेकिन अब फिर भी बारात खड़ी हुई है और राजा जनक जी जो है उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इस प्रकार से अभी कई दिन बीतते जा रहे हैं नित्य नूतन मंगल पर ही।, ही बताते नए नए मंगल वहां होते हैं। दिन जामिन जाहीं और समय आनंद का समय है इसलिए निमित सरिश मैंने एक क्षण मात्र के समान दिन जामीन जाही दिन रात बीते चले जाते हैं मैंने इस प्रकार से कई दिन वहाँ पर बीत गए और दिन बीतते है जिसके उसके माना ये नहीं कि वहाँ पर राजा जनक जी उनका ध्यान नहीं रखते उनके उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते ऐसे नहीं उपेक्षा नहीं है बड़े प्रेम पूर्वक उनको रोक करके रखते है जनक जी उनको विदा नहीं होने देते महाराज दसवा सौराती लोग वहाँ खे अन्य ये भी देखा जाता दूसरी ये है दूसरे रामायण के अनुसार की ये है जो मंत्री लोग है या नगर के और महाजन लोग है वो भी महाराज दशरथ की सेवा में लगे थे वो भी उनको बुलाते हैं खिलाते हैं बरातियों को उनकी सेवा करते हैं कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है जैसे कि बताया कि वहाँ जो बरात में अयोध्या के युवक लोग आए थे जिनके विवाह नहीं हुए थे जनकपुरवासी बहुत से लोगों ने अपनी पुत्रियों के विवाह भी उनको कर दिए इस प्रकार से के विवाह के कार्यक्रम जनकपुर में जगह जगह हो रहे हैं तो जब जगह जगह विवाह हो रहे हैं जगह जगह बरातियों को बुला के खिलाया जा रहा है सबको तो नित्य नूतन मंगलपुर में तो नगर भर में यह भी पहले बताया है तो संक्षेप में तुलसीदास ने बताया था जब जनक जी के घर में मंडप बना बार आने वाली थी मंडप सजाया जा रहा था उसी तरह जनकपुर के लोगों ने अपने घर घर में मंडप सजाया तो इससे मालूम होता है की मंडप सद कर सबके घरों में जैसे वहाँ पर बरातियों को बुला के खिलाया भी गया उस मंडप में और अयोध्या वासियों के जो पुत्र थे उनके साथ में पुत्रियों को उन्होंने विवाह भी कर दिया इस प्रकार से सब लोगों ने फिर बहुसा दाई भी दिया अपनी पुत्रियों को विवाह भी कर दिए इस तरह से नगर भर में बहुत दिनों तक आनंद इस प्रकार से चला अब एक दिन की बात कहते हैं कि जब ये सब हो गया तब बड़े भोर भूपतिमन जागे भूपतिम महाराज दशरथे एक दिन बड़े सवेरे उठे और जाचक गुनगुनगावन लागे और जैसे महाराज उठे वैसे याचक लोग में उनकी जेजे लगे। याचक लोग हैं और वो वोदी नागद घाट इत्यादि ये सब उनके गुणगान करने लगे में और देख देखे कि रोज जयकारो और किन कई जात मोद मन और उनके मन में बड़ा मोद प्रसन्न हैं और कितने प्रसन्न हैं ये कहते नहीं बनता बहुत प्रसन्न इससे ये मालूम होता है की अभी जो है ये, ये राजकुमारियां जो हैं अभी जन बाशे में जो आ गई हैं वो तो अभी यहीं यही है। अभी जनक जनक जी के यहाँ घर में वापस गयी नहीं है लेकिन बाद में विदा होगी वही से जनकपुर से उनकी सबकी विदा होगी तो ये सब तो तो तो पहुँचेंगे उनके राजभवन में ये सब पहुँचेंगे अब तो यहाँ पर उनके ही वो सब वहीं जन्मवास में हैं महाराज दशरथ उनको देखते हैं चारों पुत्रों को चारों पुत्र वधुओं को तो बहुत प्रसन्न होते हैं देख तो उन्होंने कृपया किया महाराज दशरथ तो ने उस दिन प्रातः क्रिया कर ये गुरु महाराज दशरथ ने प्रातः क्रिया की मैंने सवेरे स्नान आदि करके और अपने समझा बंदन करके जब प्रसन्न हुए तब तो के पास पहुंचे वश्य तो जी के पास पहुंचे वशिष जी दूसरे स्थान में खड़े हुए थे तो दूसरे भवन में उनके भवन में गए और महा प्रमोद प्रेम और उनके मन में बड़े प्रसन्न है उनके पास जब वशिष्ठ जी के पास गए प्रमोद तो है ही है लगा देने से ही बहुत बड़ा मोद हो गया लेकिन तो उसके बाद वहाँ लगाया तो मैंने अब इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या हो सकती है बहुत अधिक प्रसन्न है और बड़े प्रसन्न में प्रेम भी बहुत उनके छाया हुआ है ऐसे पर वो वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ क्या किया कि करी प्रणाम योगी कर उनको प्रणाम किया उनकी पूजा की हाथ जोड़ करके उनकी वंदना की ये वहाँ पहुँच कर के गुरु के पास जैसे जाना चाहिए उस प्रकार के महाराज दशरथ दशरथे माला भी उनको पहनाई उनको प्रणाम भी किया उनके चरणों में प्रणाम भी किया ये सब महाराज दशरथ ने किया और गोले गिरा अमी जन बोरी बड़ी विरम्रता पूर्वक अमृत के समान बड़ी हुई बाणी से और तो महाराज दशरथ जी ने दश जी से इस प्रकार से कहा बोलने का तरीका भी चूंकि समय बड़ा प्रेम के मन में बड़ा आनंद बिछाया हुआ है इसलिए जब वो अपने गुरु से बोलते हैं, तो ऐसे बड़ी मधुर बाणी में बोलते हैं। उस मधुरता को बता दिया कि जैसे कि अमृत में डुबोई हुई बाणी हो ऐसे अब ये क्या बोले महाराज दशरथ अब ये बताते है बोले कि तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा हरेराज सुनिए आपकी कृपा से भयवाज में पूर्ण राजा आज में सब पूर्ण काम हो गया मैंने पहले तो यही कामना थी कि भगवान ही अवतार लें तो वो कामना पूरी हो गई जब भगवान ने अवतार लिया लेकिन अब ये चाहते थे कि इनके पुत्रों के चारों पुत्रों के विवाह हो जाए तो पुत्र मधुएं घर में आ जाए ये बात इच्छा रह गई थी वो तो वो भी तो अब पूरी हो गई आप तो सब प्रकार की सब पूरी हो गई आप कुछ नहीं भयवाज में पूरा माना सब कार्य पूरे हो गए और भरी भात पूरे हो गए तो अब सब बुलाये तो कहते अब वो करिए देवध बनाई गुसाई मैंने स्वामी ए हम आप प्रभु हैं हमारे हमारे स्वामी है गुरु है अब आप और बिपरों को बुलाइए और उनको दान में दी दे जाए देवधेन सब भाती बनाई सब प्रकार से बना करके सजा करके उनको बिपरों को गुरुओं का दान होना चाहिए ये इच्छा तो अब ये कार्य महाराज दशरथ स्वयं नहीं करतेष्ट जी के हाथ से करवाते है उनसे गुरुओं को बतवाते हैं तो बशिष जी का भी आदर हो गया और विप्रों को भी बशिष्ठ जी के हाथ से मिली हुई और हुई दशरथ जी की इस प्रकार की गायों का दान उनको प्राप्त होता है यह था की जब विवाह हो रहा था भगवान श्री राम जी का सीता जी का चारों भाइयों का समय उस तो समय महाराज दशरथ ने संकल्प किया जब भगवान राम का विवाह हुआ तब उन्होंने संकल्प किया कि हम एक लाख दान करें। गौ दान करेंगे जब दूसरे भरत जी का विवाह फिर संकल्प किया एक लाख गौ का दान करेंगे लक्ष्मण जी का विवाह हुआ तब फिर उन्होंने संकल्प किया एक लाख दो का दान करेंगे फिर शत्रुघ्न का विवाह हुआ तब फिर संकल्प किया की एक लाख दो का दान करें अब वो सब संकल्प जो समय उनके मन में किए हुए थे वो अब जो होंगे हो पूरा करने का समय आ गया इसलिए अब उनके गुओं का दान होने लगा अब यहाँ ये यह गौं कहाँ से आ गयी कोई अयोध्या से लेकर के नहीं आए थे यहाँ जनक जी ने इतना दाइज दिया था इतनी वस्तुएं दी थी कि बहुत सी गवुं भी थी अब वो से गवे इनके पास थे लाखों गुएं उनके पास थी तमाम हाथी घोड़े पर सबसे सामान सब थे अब सब इनके सबका दान होता बांटे कहां था बांटे कहाँ तक पूरे जाएंगे इनके सबको बाँटने लगे तो देवधन दे, दे, दे सब भाति बनाई अब <laughs> कहते हैं सुनो गुरु कर महिपाल बढ़ाई तो जब ये बात तो सुनी तबी ने गुरु ने महिपाल मैंने महाराज दशर की बड़ाई की उनकी प्रशंसा की महाराज दशा तुमने तो ये बहुत समय के अनुसार उचित कार्य किया यही तुम्हारा धर्म है इस समय तुम्हें बिप्रो को गुरुओं का दान अवश्य देना चाहिए और ये तुम्हारे मन में जो विचार आया ये बहुत ही उत्तम विचार आया ऐसे उनकी प्रशंसा और फिर आगे उस दान के होने की कार्यक्रम व्यवस्था चलने मुनि पठाई मुनि बृंद बुलाई उसके बाद फिर मुनि बृंदो को बुला देगा मैंने मुनि बृंदो को जिनको दुपरों को मुनियो को जिनको ये दान देना था बस उनको सबको बुलवाया वे सब और लोग इकट्ठे हुए अयोध्या के लोग हों चाहे जनकपुरी के हो कहीं के हो सब लोगो को इकट्ठा किया बुला करके उनको दान देना देव ऋषि बाल्मीकि ये सब उनके नाम बता रहे हैं जो मुख्य मुख्य मित्र लोग हैं उन सबके नाम बताते ये सब आये दामदेव आये देवऋषि आये वाल्मीकि आये जाए आये मुनिवर निकर तब कौशादि तपसाल और कौशिक कौशिकादि कौशिक मन विश्वामित्र त्यादि तत्साल मने ये बड़े तपस्वी थे ये सब आए आये मुनिवर निकर निकट के बने निकल करके आ गए निकल के मन संधाए ये मुनियों का संध्या आकर के गया। और इन सबको फिर दान देनी थी सब नाम। तो दंड प्रणाम सभी महाराज दशरथ ने सबको दंड प्रणाम किया दंड प्रणाम हाथ जोड़ करके झुको मात्र नहीं उनके चरणों में प्रणाम किया और जमीन पर डेट करके प्रणाम किया ऐसे में अधिक अधिक जो आदर हो सकता था उनका जिस प्रकार प्रणाम करने का उस विधान से किया दंड प्रणाम सब इन पे कीने इस प्रकार को प्रणाम किया और पूज सप्रे में बरासन दीने और उनकी पूजा करके बरासन दीने में श्रेष्ठ आसन उच्च आसनों को दिया बैठने के उनकी सबकी पूजा की भी उनको दान देने के पहले उनकी पूजा भी करते पूजा की कि मैंने उनके चरण धोए उनको माला पहनाई तिलक लगाया उनको पुष्प दान किया इस प्रकार से उनकी सब प्रकार के पूजा करने के बाद की तो चार आई, तो तब तो चार लाख गुरुओं का इंतजाम कर लिया वो तो चार लाख गुए आए। काम सुर शिव सुहायी अब ये गुओं की महिमा कैसी सुंदर गौं थे? काम सुर कामधे मैंने गाय काम सुरने कामधेन कामधेनु के समान सब गायल सुहायी बड़े अच्छे स्वभाव की गाय थी मैंने सीधी गायें थी बहुत दूध देने वाली थी जब चाहो तब उनका दूध जितना चाहो उतना दूध दे अब यहाँ से दान देने की कैसी गायें जान देनी चाहिए वो सब बता दिए <laughs> और कठोर सद की गायों से तुलना कर देनी चाहिए कठोर <laughs> सद की गाय जो <laughs> जो जिनको चारा चाटना था वो तो चल चुकी थी और चारा नहीं चल सकती थी पानी नहीं पी सकती थी दूध नहीं दे सकती थी शरीर में हार, हार उनके ऐसी जो नहीं सकती थी, ऐसी दान थी। और उसका दुष्परिणाम होगा कठोर खा दिया ऐसी दान देने की दुआ नहीं होती जब दूध दे गायब उनको दान कर दो ये कोई दान हुआ इसलिए कहते है की जो सप्ताह जो दी गई उस सप्ताह से उनके सामान दूध देने वाली और अच्छे स्वभाव की थी मैंने ऐसी भी नहीं थी कि दूध धोने में नटखट हो दूध धोने में दे या मारती हो मार मारती ऐसे करके नहीं थी सर अच्छे स्वभाव की थी और सभी विदल अलंकृत की नहीं और फिर उन गलंकृत दिया परंतु ऊपर झूल डाली उनके सिंगों को सोने ऐसी मरा इस प्रकार की सब्जाए तैयार की गयी थी उन सब्जियों को मिला करके परंतु डाल दिया और मुद तो महिप महिदेवन दीनी असर मुद्रत बहुत प्रसन्न हो करके फिर महिप महिदेवन दीनी अब देखो एक महिप है और एक महिदेव ने महिप के माने राजा दशरथ है और महिदेव के माने वो जितने भी प्रमो लोग आए हुए हैं वो सब महिदेव ने महदेव को दोनों <coughs> एक प्रकार से दोनों में समानता भी हो दोनों का महि से संबंध दो पृथ्वी की रक्षा है राजा भी पृथ्वी का रक्षा है उसको स्वामी होकर के पृथ्वी का स्वामी होकर के पृथ्वी में अपराध इत्यादि न होने पावे ऐसे लोगों को जो अपराधी लोग हैं उनको दंड देना और प्रजा की रक्षा करना ये राजा का कार्य है और वही क्या है ये पृथ्वी के देवता है ये देवता इनका क्या काम है कि पृथ्वी पर सब लोगों को सम्मान की शिक्षा दें धर्म के मार्ग चलने का उपदेश दें और उनको ये बतावें देखो इस मार्ग चलते रहेंगे तो आपका सबका कल्याण अगर राजा जो है वह तो प्रजा की रक्षा करता रहता है अपराधियों को दंड देता रहता है अपराधियों को पनपने नहीं देता तो राजा का धर्म पूरा होता है बिक्र लोग यदि शास्त्रों की वेदों की धर्म की शिक्षा समाज में देते रहते हैं और उनको सरमान में चलने की प्रेरणा देते रहते हैं तो बिक्र का भी धर्म पूरा होता है अगर विक्र जो है इस प्रकार से धर्म की शिक्षा नहीं देता तो उसका धर्म का कारण नहीं धर्म का पालन नहीं हुआ तो अधर्म हो गया अधर्म हो गया तो उसके दंड का अधिकारी हो गया फिर वो दरिद्री होगा दुखी होगा हो धर्म का पालन नहीं किया इसलिए इस प्रकार से जो है ये है मुदित मह मुदित महत मही देवन दिन ही अब इसमें भी दो बातें एक इसके बाद साथ दोनों का संबंध भी है वैसे तो राजा और विप्र ये दोनों ही पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं अपने अपने प्रकार से लेकिन राजा का धर्म है कि विप्रों का आदर सम्मान करे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे जिससे कि विप्र लोग वो हो, समाज में उपदेश त्याग देते रहे धर्म का प्रचार करते रहे अगर राजा ही विप्रों का आदर न करे तो विप्रो का समाज में भी कहीं आदर नहीं होगा समाज में दूसरे लोग कह रहे बिप्र बेकार होते हैं किस काम के राजा भी इनकी परवाह नहीं करता अगर राजा समाज में घनी लोगों की तो परवाह करे जिन लोगों के पास धन्य टैक्स लेना है तो उनकी तो परवाह करे उनका तो आदर करे लेकिन जो बिप्र समाज के धर्म के मार्ग पर चलाने वाले उन बिप्रो की करे उपेक्षा तो बस समाज व्यवस्था बिगड़ गए अपसेट हो गई सब कुछ उसके माने फिर विक्र लोग हैं वो भी अपने कार्य करेंगे नहीं धर्म का प्रचार करेंगे नहीं परिणाम ये होगा की लोग धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएंगे और धर्म वितर चले अभी इस प्रकार के स्वयं देखने एक व्यवस्था ऐसी है जिसमे की राजा विप्रम को आदर सम्मान दान देता है अब विप्रलो धर्म का प्रचार करते हैं, तो वैसे मुख्य रूप से तो समाज में धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति रुचि होनी चाहिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए धर्म का आदर होना चाहिए धर्म के मार्ग पर ही चले उसमें जरूरत पड़े की उसके ऊपर राजा हो और शासन उसके ऊपर करे दंड दे लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति ऐसा हो जो की धर्म के मार्ग पर न चल रहा हो और अन्य लोगों के लिए अपराधी सिद्ध हो रहा हो तो फिर वहाँ राजा की आवश्यकता है की राजा उसको दंड दे नहीं तो फिर अगर कहीं धर्म के मार्ग पर सारी प्रजा आती है जिसको धर्म का ज्ञान है ही नहीं और सब धर्म पर चल रहे हैं, तो राजा किसको किसको दंड देगा कहाँ तक दंड चलेगा इसलिए दंड देने के पहले प्रजा में धर्म का प्रचार होना चाहिए धर्म में प्रेरणा होनी चाहिए प्रजा में धर्म के, के मार्ग पर चले थोड़े बहुत बचेंगे व्यक्ति जो है धन के मार्ग पर चल रहे होंगे उनको सजा दी जाएगी, रही राजा की तरफ से दंड दे करके समाज को सुरक्षा हो जाएगी तो ये व्यवस्था जिस प्रकार के वो हो गो स्वामी तुलसीदास किसी न किसी प्रकार से बताते रहते हैं महाराज दशरथ हैं, जनक जी हैं, ये सब विपरों का आदर करते हैं जहाँ कहीं जाते हैं आगे करते हैं जो कुछ भी कार्य होता है उनसे पूछ करके करते हैं ये उनके सम्मान की और फिर ये विपर लोग जब समाज में कोई उपदेश दे शिक्षा दे कुछ और कार्य करें तो लोग आग भी दौड़ेंगे सुनेंगे क्योंकि ये तो ये बिप्रदेव हैं, ये ऐसे ऋषि मुनि है जिनका राजा भी इनका सम्मान करता है तो वो ऐसे मान करके महिमा उनकी मान करके उनके पास भी दौड़ेंगे तो इस प्रकार से फिर ये दान देने के बाद में उन्होंने दी और फिर उसके बाद महाराज दशरथ ने उनसे विनती भी की विप्रो से हाथ जोड़ करके तो, करत विनय बहु विधि विनय करते मैंने विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं कि हे की आप लोगों की कृपा से हमारे सब कामनाएं पूर्ण हुई आप ही जो हैं कि ऐसे हैं जिनके आशीर्वाद से जिनके टिपोण से हम सब लोग प्रकार हैं, हैं ये सुंदर कितना कितना अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ कहीं कोई बाधा नहीं कही कोई व्यवधान नहीं आया और हमारा जनक जी और हम सब प्रसन्न ऐसे करके उनकी प्रशंसा की और लहु आज जीवन लाहू ये भी बोले की आज हमें अपने जीवन का लाभ प्राप्त हो गया तो जो हम जीवन में जो किसी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति वो सब हमें प्राप्त हो गया और हम बहुत प्रसन्न हैं। तो जब व्यक्ति अपने इस प्रकार के जीवन में कृतार्थ हो तो उसका भी कारण इस प्रकार का माने कि धर्म के कारण ऐसी व्यक्ति के जीवन में आनंद प्रसन्नता मिलवाया बिना धर्म के नहीं हो सकता महाराज दशरथ धर्म के मार्ग पर चले तब उनको ये फल प्राप्त होगा फिर ये धर्म कहाँ से आया धर्म आया विप्रय से उन्हीं बताया अगर विप्र न हो तो धर्म का आसमान इसलिए फिर वो महाराज दशरथ जो है प्रशंसा करते और ये भी कहते हैं कि आपने हमको खरमार कर लगाया धर्म की शिक्षा दी आपकी आज्ञा का हमने पालन किया तो इस प्रकार से अब हम प्रकृति हो गए जो कुछ हम चाहते थे तो वो सब हमको प्राप्त हो गया कृपासी तो महीना सब विप्रो ने फिर महाराज दशरत को आशीर्वाद कहा कि तो महाराज दशर आपको तो कोई धर्म की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है आपको वैसे ही धर्म का पालन करने वाले अपने आप से स्वयं पुण्य आत्मा है अनेक जन्मों की पुण्य आपको प्राप्त है उसके फलस्वरूप ये सब फल आपको प्राप्त हुआ है और कहा कि ये धर्म आपको सदा आनंदित करता रहेगा आप सदा इसी प्रकार से प्रसन्न रहे ऐसे आशीर्वाद दिया आनंदा तो महाराज दशरथ जो ये सुनकर के आशीर्वाद सुनकर के प्रसन्न आनंदित हुए और फिर क्या किया तो ये तो मित्रों को दान हो गया अब विपरों के दान के बाद भिक्षुकों को भी दान मिलना चाहिए ये व्यवस्था है दान के अधिकारी तीन हैं एक विप्र दूसरे माग सूद बंदी और तीसरे भिक्षुक तीनों को दान मिलना चाहिए लेकिन इन तीनों में से सबसे अधिक प्रथम स्थान विपरों का है पहले उन्हें दान मिलना चाहिए और विपरों का दान कैसा है जो सबके दान अलग अलग प्रकार के है का जो दान है वो गऊ का दान विपरों को और हाथी बोड़े नहीं चाहिए विपरों के सोना चांदी नहीं चाहिए उन्हें गह चाहिए गह चाहिए जिससे कि वो उनका सात्विक भोजन प्राप्त होता है बास उनको और अधिक नहीं चाहिए इसलिए जैसे ही उनकी आवश्यकता उसी प्रकार का उनका दान तो लेकिन नागद सूर्य इत्यादि है ये सब सवार भी हैं ये सब स्वर्ण आभूषण वस्त्र चाहते है इसलिए जैसे वो है उसी प्रकार का उनका दान करते हैं तो फिर उसके बाद जो भिक्षुक लोग भी हैं भिक्षुको लोगों के पास के बाद ज्यादा कुछ नहीं है तो उन लोगों को भी ये सब सामग्री सोना चांदी पैसा रुपया घोड़ा सवारी उनको भी सब चाहिए बहुत ही वस्तु उनको चाहिए तो वैसे उनको देते भी हैं तो इसके लिए बोल जाचकों जाचक को बुला लिया भिक्षुकों को मैंने बुला लिया जो मांगने वाले है वो आए उनको भी दान मिलेगा तो कनक बसन मन है गये उनके लिए ये सब चीजें है कनक सोना बसंत और चंदन घोड़े क्या रथ इत्यादि सब उनको दिए और रुछ, रुछ, दिए रुच रवि कुल नंदन रुचि पूछ करके दी जिसको क्या चाहिए जिसको जिस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता थी उस प्रकार की दे गई किसी को वस्तु चाहिए दिया किसी को सोना चाहिए सोना दिया मन चाहिए मन दिया किसी को तो हाथी चाहिए हाथी दिया बड़ा चाहिए बुरा दिया इस प्रकार से पूछ पूछ करके उनके सबको ये सब इनको दान दिया गया भिक्षुकों को चले पढ़त गुण मालूम होता है कि इन भिक्षुकों में से माग सूद इत्यादि थे और भिक्षित लोग भी थे क्यूँकी चले पढ़त पढ़त चले मन भिक्षुक लोग पढ़ते चलते नहीं ये माग सूद इत्यादि है जो जय जयकार बोलते है वंशावली पढ़ते हैं तो ये लोग जो है ये माग सूद इत्यादि है ये सब लोग चले पढ़त गावत था और उनकी गुण गाथा भी गाते हैं जय जयकार बोलते हैं उनकी महिमा सुनाते हैं और भिक्षु लोग भी जय जयकार करते जय जय जय दिनकर ये की आवाज है जय जय अयोध्या महाराज बसंत की जय हो ये कौन बोल रहा ये भिक्षुक लोग बोल रहा है, है? चले पढ़ा तो बंशावली पढ़ रहे हैं, ये है ये कौन लोग ये लोग नागद लोग कावत गुण गाथा गुण गाथ गा रहे हैं ये कौन लोग है सुख लोग इस प्रकार से जो है विभिन्न वर्ग के विक्षुक लोग हैं, वे सब लोग जो है वो जैसे है वैसे ही उनको दान भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से वो ही बोलते चले जा रहे हैं इसी से जना दिया कि कितने प्रकार के लोग हैं, वो उसी प्रकार ऐसी बोलते हुए यही भी जो मैं विवाह उठा हु अब दिया की ये भी कार्य सम्पन्न हो गया महाराज दशरथ को दान देना था दोनों इत्यादि को भिक्षकों को वो भी मट गया तब हो गया विवाह का चलना चलना बाकी रह गया तो so, यही भी विधि राम विवाह उठा सकई नाहस मुख जाह जिसके साहस मुख भी इस आनंद का वर्णन जैसा विवाह हुआ उसका वर्णन करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते एक रुख से एक जीव वाला कहा हजार जीव वाले नहीं कर सकते ऐसे तो अब यहाँ जनकपुर का जो उछा था और जो उत्साह विवाह का उसका समापन यहाँ कर दिया चलिए यही विधि राम विवाह उठाऊ सकन सहस मुख जाहु लेकिन अभी अयोध्या का ये सम्पन्न नहीं अपराधी लोग अयोध्या जाएंगे अयोध्या में भी बड़ा उत्साह होगा और फिर वहाँ पर भी तुलसीदास तो बार कहेंगे इस प्रकार से विवाह का उत्साह संपन्न होगा और यही पंक्तियाँ फिर दोहरा देंगे इसी प्रकार हजारों शेष राय भी उसका वर्णन नहीं तो वहाँ अयोध्या का उत्साह अयोध्या में संपूर्ण होगा जनकपुर का उत्साह यहाँ पूरा अब इसके बाद विदा विदा की बात है जो उत्साह था विवाह आनंद था अब विदा के समय गटने लगा अब लोगों को लगने लगा कि लोग बड़ा चली जाएंगे तो अब लोगों में उत्साह आने लगता है उदासी वर्णन आगे होगा इसलिए की जो थी, वो यहां तक चली, उसकी पूरी कर दी अब चल दिए <coughs> तो बार बार कौशिक चरण शीर्ष माए कह रहा हो महाराज दशर जो है कौशिक अब कौशिक बने विश्वित्री जी विश्वित्री जी के चरणों में बार बार से झुकाते हैं और उनको प्रणाम करते है मैंने अब ये स्वामित्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है का। उनसे कहते हैं ये सब सुख मुनिराज तब हे मुनिराज ये जब सब हमको आज प्राप्त हुआ है तब कृपा कटाक्ष का फसा मैंने आपने कृपा कटाक्ष की आपने हमारे ऊपर कृपा की हम उसका उसका पसाओ तो मैंने कृपा दया जो हमारे ऊपर आपने दया की जो आपने के प्रका दृष्ट डाली उसी का परिणाम ये है कि हमको इतना सुंदर आनंद प्राप्त हुआ चारों पत्रों की विवाह हो गए ऐसा सुंदर उत्साह हुआ महाराज जनक जी ऐसी इतना सुंदर संबंध हुआ ये सब आपकी प्रथा ऐसी ले आए थे यहाँ जनक भगवान राम को तो ये सब जानते हुए बार बार पीछे भी देख चुके हैं जहाँ कहीं इस प्रकार का प्रसन्न आता महाराज दशर जो ित्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि विश्वामित्र के कारण से यह विवाह संबंध स्थापित हो सका उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए अब इसके बाद फिर आगे क्या होता है? अब चलने की तैयारी देखे सुनने क्या होती जनक समय से सरा विभूति दिन उठायी जनक सहित अनुरागा नित नूतने आदरयी दिन प्रति सहस भाति कहुनायी नित नव नगर नंदो छाह दशरथ गमन सुहायन काहू कहा बहुत दिवस बीते भाती जन सने कहुनंद कहीं समुझाई अब दशरथ संदेह यपि छण न सकु सने भले ही नाथ कह सचिव बुलाए अरदनाथ चाहत चलन भीतर करनाओ भये तेन बस सचिव सुनी विप्र सदराव राम संतन अब जनक स्नेह शील कर्तूती अभी जनक जी ने जैसा विवाह में जो कुछ किया उसकी प्रशंसा करते जनक का स्नेहशील कर्तूति तीन बात यह अन्य तो सब भात शराब विभूति चौथी बात विभूति मित्र सब भांति सरा मैंने महाराज जस सब प्रकार से सरा करते। की सराहना करके महाराज जस जी ने जनक जी के सिर की सराहना की देखो जनक के बाद है प्रेम भी हृदय में है उसके भाव के साथ में है तो उनको स्नेह भी दिखाई दे रहा था कि इनके जी के हृदय में बड़ा प्रेम है प्रेम सारा कार्य कर रहे हैं करतूती जो कुछ उन्होंने किया वो कर्तुति, करतूत मैने जो कुछ ने किया उसकी भी प्रशंसा करती और उसमें जनक ने जो कुछ दाइल दिया और जिस प्रकार से सब भोजन इत्यादि खिलाया सब उनका कार्य था तो उनके कार्यों की भी बड़ा सराहना कि जनक जी ने कैसा सुंदर मंडप बनाया कैसे सब प्रकार से सब लोगों को ठहरने की कैसी सुंदर व्यवस्था की सबके खाने पीने की कैसी सुंदर व्यवस्था की सबको देखभाल करने की नौकरी छात्रों को कैसा इंद, बढ़िया इंतजाम किया फिर उन्होंने कैसा सबका स्वागत सत्कार कैसा किया ये सब उनके कार्यो में आता करतूत में आता उनकी सबकी प्रशंसा महाराज जी ने की और ये भी कहा की विभूति कि महाराज जनक की वैभव कैसा है उसकी प्रशंसा यदि महाराज दशरथ के यहाँ कम वैभव नहीं है मैंने इंद्र लोक में भी जितना वैभव होगा उससे भी ज्यादा है लेकिन फिर भी दशरथ जी ने जब जनक जी के यहाँ देखा तब वहाँ पर उनको वैभव और भी ज्यादा दिखाई दिया वो तो जब बारात आई थी वही से देखना शुरू हो गया तुलसीदास तो ने बता दी भैया जब बारात आई तो जनक जी ने तो अपना इंतजाम जो कुछ के लिए करना था तब यही जो सामग्री पहुँचानी थी सो पहुँचाई और जहां ठहरने के जितना सुंदर इंतजाम हो सकता था जगह जी ने किया लेकिन फिर सीता जी ने सिद्धियों को वृद्धियों को भेज करके सारी व्यवस्था करवाई और उनसे कहा कि जहां जो व्यक्ति जो वशु मांगे जो उसकी इच्छा हो उसकी सबकी तुरंत पूर्ति होनी चाहिए तो वह सब वृद्धि सिद्धियां सब भ्रातियों के पास जाकर के पहुंच गए और जहां उनको जो जरूरत होती थी वह सब प्राप्त हो जाती थी तब जहां जो व्यक्ति जो मांगे सो उपलब्ध हो रहा तो फिर हम बताओ इससे ज्यादा और वैभव क्या हो सकता है ऐसी ज्यादा महानता क्या हो सकती है तो महाराज दशरथ तो यही समझे कि जनक जी ने सभी व्यवस्था कर रखी है इसलिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं ठेकि इतना तो वैभव दान में उन्होंने गुवे हम लाख गो के हमने संकल्प किया तो लाख गो से भी ज्यादा गुएं उन्होंने दे दिए हमें हाथी घोड़े इनको सबको दान देने थे तो हाथी घोड़े भी हजारों के तादाद में उन्होंने दे दिए इतने इतने तो हमारे यहां भी नहीं होंगे ऐसे कहकर उनकी विभूति का वर्णन वैभव का वर्णन भी महाराज दशरथ ने चरण जी का किया और आगे वैभव का वर्णन है भी आगे चल करके देखेंगे कि जो कुछ भी महाराज दशरथ को मिलता है वो हो सब बांट देते हैं विप्रों को भिक्षुकों को बांटते रहते हैं जब दाई मिला मंडप के नीचे और जो कुछ भी मिला उसी समय महाराज दशरथ ने बांध दिया भिक्षुकों ने और जो कुछ बचा जन्वासिम आया अब जन्माशिम आया वहां पर भी हो वो भी सब बांट दिया मैंने ऐसा लगा कि महाराज दशरथ कुछ भी अयोध्या ले जाना नहीं चाहते सब यहीं कहीं बांटते लेकिन जनक जी भी इस बात पर थे कि ऐसा न हाँ हो कि सब संपर्ट करके खाली हाथ जाएं इसलिए उनको लिए वो और भी जैसे जैसे वो बांटते जाते हैं वैसे वैसे जनक जी उनके पास और और भेजते जाते हैं आगे चल करके देखेंगे जब बरादी लोग चलने लगते हैं वो समय भी फिर जनक व्यवस्था करते हैं फिर उनको बहुत से हाथी घोड़े धन सम्पत्ति फिर भरोसा देते तो इसके माने विभूति कितनी है चाहे जितना देते चले जाओ खत्म ही नहीं होती ऐसा वैभव उनका है तो महाराज दशरथ ने दशरथी सबकी प्रशंसा की महाजनक जी क्या ऐसा वैभव इनका है तो दिन उठ विदा अव अधिपति माँ का अव अधिपति के माने दशरथ महाराज दिन उठ विदा माने दिन के माने प्रतिदिन रोज सवेरे उठ करके जनक जी से सूचना भिजवाते हैं प्रार्थना करवाते हैं कि अब अब आज विदा कर दी जाए अब आज चलेंगे बहुत दिन हो गए अब हम चलेंगे लेकिन राख जनक सही जन्म रा जनक जी उनको जाने नहीं देते कहते दे नहीं नहीं एक आध दिन तो और रहो थोड़े दिन तो और रहो अभी जल्दी कैसे चले जाएंगे अभी तो हम आपकी सेवा ही नहीं कर पाए हैं अभी तो हम लोग जप्त नहीं हुए हैं जहाँ जनक प्रवासी सब लोग आपकी जो सेवा करना चाहते हैं वो लोग सब इस प्रकार से कह कह करके उनको बार बार रोक लेते इस प्रकार से तो वो बार बार रुके भी रहते हैं कई दिन हो गए रुकते रुकते इस प्रकार लेकिन नित्य नूतन आदर अधिकारी और जब वो रोक लेते हैं तब आदर्श सरकार में अगर कमी हो जाए तो मादो समझाए आप थक बैठे अभी चाहते हैं कि हम चले जाएं तो ऐसा नहीं होने पाता जनक जी रोज उनका आदर्श सरकार इतना करते हैं ऐसा लगता है कि पिछले दिन की बजाय अब आज और भी ज्यादा उत्साह है अब ये दिन देखते हैं उनमें और अधिक उत्साह है इस प्रकार से नए नए प्रकार से उनका आदर सत्कार करते जाते हैं दिन प्रति भांति पवनाई पवनाई मने उनको खिलाना पिलाना स्वागत सत्कार का कार्य करना जब वो प्रतिदिन साहस भाग के मैंने अधिक अधिक बढ़ते चला जाता है हजारों तरीके से उनकी पवनाई होती है पवनाई मैंने पाहन के मैने अतिथ्य और पवनाई मैंने तो उनके सेवा उनकी आतिथ्य है से, उनका सेवा ये जो है रोज रोज हजारों प्रकार से बढ़ती चली जाती है तो नित्य तो नगर आनंद उत्साह हु नगर भर में आनंद का उत्साह फैला नगरवासी भी सब लगे हुए नगरवासी एक एक आते एक एक, एक समूह का समूह नगरवासियों का जनकपुर के और वो सब महाराज दशरथ की सेवा में लगते हैं उनका आदर सत्कार करते हैं खाने पीने के लिए फल फूल इत्यादि खाने पीने की व्यवस्था उनके और घूमने फिरने ठहरने नगर में विचरण की इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं रोज रोज होती रहती हैं। और दशरथ गमन सुहाय ने कहा जनकपुरी में कोई नहीं चाहता कि बराज जाए यहीं टिकी रहे फिर टिकी रहे फिर टिकी रहे, रहे जाए नहीं तो रोज रोज इस प्रकार से होता रहता है तो ये सब बरात को रोके रोके बहुत दिन हो गए तो बहुत दिवस बीते वहां से कहते हैं इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए अब बहुत दिन में आप कितना अंदाज लगाओगे कि बहुत दिन बीत गए इस महीने सात आठ दिन तो हो ही गए होंगे दस बारह दिन तो हो ही गए होंगे तो बहुत दिन हो गए तो कहीं कहीं इस प्रकार तो सुशीदा की सी गिनती नहीं गिनाते बहुत दिन की लेकिन और जगह जहां कहीं लिखा है लोगों ने कोई कोई कहता है कि एक महीने पांच दिन थे ये उसके बाद तब तक रोके रहे और एक ने तो ये कहा कि तीन महीने ठहरे रहे तीन महीने तक नहीं जा रहे इस प्रकार से बहुत दिन तक तात्पर्य है कि महीने महीने बीत जाए इतने दिन तक बरात होती और उनकी सेवा ही होती रही नाना प्रकार से उनका स्वागत सत्कार ही होता रहा अब ये ये भाव देखो ऊपर कहते हैं कि रोज महाराज दशरथ उनसे जाने के लिए मानते आज्ञा और वो जाने के नहीं देते अब ऐसा तो नहीं करते महाराज के तो साथ एक दिन रात ही में शिक्षा आत्मसामान तो माने और भाग जाए कहेगी ये तो हमने जाने देंगे नहीं चलो भाग तो क्यों नहीं भाग जाते क्योंकि ये सब स्नेह की रस्ती में बंधे हुए प्रेम की रस्सी में बंधे हुए हैं बधा हुआ करते कैसे जाए रस्सी में बधा हुआ तो भाग बुझाए रस्सी काट के लेकिन जो प्रेम की रस्ती में बना हुआ वो जा सकता इसलिए सबके इस सब जो वो जनक जी के प्रेम के रज्जु में बंधे हुए हैं जा नहीं सकते सब ठहरे हुए इतने दिन तक ठहरे अब ये कहने का तात्पर्य है कि इस बात के ऊपर बल दिया जा रहा है कि बराती आने तो उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए आदर सम्मान होना चाहिए और बरातियों को भी संतुष्ट होना चाहिए जैसे महाराज दशरथ तो हैं जनकी जो कुछ किया उसे संतुष्ट हुए ऐसे बरातियों को भी संतुष्ट होना चाहिए कृतज्ञ भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि जो कुछ जितना भी दे दो तो असंतुष्ट सही बने रहे बरातियों को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए और इधर जनातियों को इनको चाहिए कि वो बराबर बरातियों की सेवा सत्कार करें अधिक से अधिक ट्रेन व्यवहार उनके साथ प्रदर्शित करें उनको अधिक से रोकने के लिए आग्रह करें ऐसे नहीं कि भाई बरात आएगी रात में बरात आएगी सवेरे अंधेरे ही सब यहाँ ऐसी पलायन हो जाएगा दिन में कहीं कोई यहाँ दिखाई न दे ऐसे नहीं ये सब इस प्रकार की व्यवस्था बहुत दिनों तक तो बरात खरीद बहुत दिवस बीते यही भांति जनसनेज बंधे बराती इसलिए बोलते हैं मानी सब बराती जो हैं स्नेह की रस्ती में बंधे हुए हैं इसलिए सब जा नहीं सकते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत दिन हो गए तो एक युक्ति निकाली गई कि भाई अब जाने के लिए तो जाना तो, तो पड़ेगा अब तब तक यही के सब अयोध्या वासी सब यही जनकपुर में ही फोटे डेरा डाले पड़े रहेंगे अब अयोध्या तो जाने ही जाना है अब जाने के कैसा तरीका निकाला जाए क्या किया जाए तब तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को और सतानंद को दोनों को कहा अब तुम लोग जब इसमें प्रयास करोगे तब विदा मिलेगी नहीं तो विदाई नहीं होगी महाराज दशरथ के कहने से तो विदाई हो ही नहीं उतर तो इतने दिन तक कहते रहे? तब दूसरी युक्ति निकाली गई इन्होंने इनकी अपनी तरफ से अब ये ऐसे व्यक्ति ढूंढे गए जो जनक जी के ज्यादा निकट के हैं विश्वामित्र जी दशरथ जी के पक्ष के हैं लेकिन वो भी जनक जी के भी पक्ष के हैं क्योंकि जन्म वही भगवान श्री राम जी को लाए थे और पहले से जनक के साथ में थे और जैसा उन्होंने जनक को बताया था उसी प्रकार से पत्रकार भेजी गई बारात हुई ये सब हुआ तो विश्वामित्र जी भी जनक को मैंने जनक जी विश्वामित्र जी बात को मानते हैं इसलिए उनसे कहा गया और फिर ये सतानंद हैं ये तो उन्हीं आचार्य गुरु हैं कुल गुरू या जनक के तो इन दोनों को फिर तैयार किया गया और इनको जनक जी के पास भेजा गया जनक जी का उस समय दरबार लगा हुआ था जनक जी थे उनके दरबारी लोग थे मंत्री लोग थे और विप्र लोग सभा में बैठे हुए थे नगरवासी बैठे हुए थे वहां जाकर ये विराजमान थे वहां पर ये विश्वामित्री और सदानंद जी वहां पहुंचे और जाकर उनके दरबार में बोले कहा विदेपाई समझाई तब उन्होंने विदे राजा जनक को समझा करके कहा समझाने के मैंने यही समझाया कि अब कब तक महाराज दशरथ सबसे यहाँ ठहरे रहेंगे इतने बराती लोग कब तक ठहरे रहेंगे अयोध्या वासी वहाँ के लोग भी तो प्रानिया और वहाँ की स्त्रियां भी प्रतीक्षा कर रही होंगी वो भी चाहती होंगी की बधुओं के उनके मुख देखें, उनका कि ये पहुंचे उनको भी आनंद प्राप्त हो तो अब यही बहुत दिन तक बरात को रोके रखना बहुत अच्छा नहीं है इसलिए अब आप इनको जाने दीजिए हालांकि आपको बहुत प्रेम है सबसे आपको बड़ा अच्छा लग रहा है इनके सबके ठहरने से ये बात मानी लेकिन फिर भी अब स्थिति को देखते हुए ये भी समझना पड़ता है कि बिता तो देनी ही होगी बिना बिता कैसे काम चलेगा इसलिए कहते हैं अब दशरथ कहूँ आयुष देहु फिर कहा इसलिए महाराज दशरथ को अब आयश दो मैंने उनको स्वीकृत दो जिससे की उनकी बिता हो जब जब इछाड़ न सको स्नेहू भले ही तुम्हारे मन में बहुत प्रेम हो तो भी अब इनको जाने के लिए स्वीकृत आपको देनी पड़ेगी और इसके मायने ये भी है की अगर आप स्वीकृत दे दोगे महाराज दशरथ को जाने के लिए तो ये नहीं समझा जाएगा आपके हृदय में प्रेम नहीं आप चाहते हो प्राप्ति लोग चले जाए ये नहीं समझा जायेगा आपने बहुत प्रेम तुम्हारे अंदर है भी और बहुत आपने सेवा भी की बहुत जो कुछ आप कर सकते थे करते तो वो भी सबकी इस प्रकार से उनको जनक जी को समझाया जब इन लोगों ने जनक को खूब समझाया तब जनक माने का अच्छी बात हो अगर ऐसा कहते हो तो आपकी बात तो माननी है भले ही नाथ कही भले ही नाथ मैंने उनको जो गुरु लोग हैं सतानंद जी विश्वामित्र जी उनसे कहा कि आप ठीक कहते हो आप जैसा करोगे वैसे ही करेंगे यही ठीक चलो हम ऐसे ही करते हैं आपका अगर आदेश है तो उसका हम पालन करेंगे अब महाराज जनक को बरातियों सब को सबको बुलाएंगे अब हम विदा की तैयारी कराते हैं ऐसे बोले और विदा की तैयारी क्या शुरू हुई पहले जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया सचिव बुलाये सचिव बुलाये जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से जब मंत्रियों को बुलाया तब मंत्री बैठे थे वहीं थोड़ी दूर पर बैठे हुए इधर राजा के बुलाया उन्हें अपने निकट बुलाया तो मंत्री लोग महाराज जनक जी के पास आए आए कई जय जीव शिशु तेना आए और मंत्रियों ने आकर के जनक जी को प्रणाम किया प्रणाम करने का तरीका ये मंत्री लोग जब राजा को प्रणाम करते हैं तो जय जीव बोलते हैं श्री रामचेत महानंद बहुत जल सुमंत्र भी महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं तो जय जीव बोलते हैं जय के मैंने आपकी जय हो जीव के मैने आपका जीवन दीर्घ आप जय जीवी, जीवी भी हो और आपकी जय भी हो मैंने राजा के लिए जय बहुत आवश्यक है पराजय न राजा जो पराजित हो गया तो फिर क्या इसलिए राजा की पराजय न हो और राजा जय जीवी, जीवी भी हो ये दोनों बातें जो है वो जय जीव में संक्षेप में आ जाता है तो इस प्रकार से बोल करके उनको प्रणाम किया जय जीव कह करके अब जय कह करके प्रणाम करने के बाद में ये भी होता है कि प्रणाम किया इसके मैंने ये पूछते हैं कि आपने हमको बुलाया तो आपका क्या आदेश है मैंने आदेश भी चाहते हैं तब महाराज जनक जीओ से बोलते हैं कि अवधनाथ चाहत चरण है भीतर करो जना अवधनाथ कि मैंने महाराज दशरथ अब विदाई चाहते हैं अयोध्या जाना चाहते हैं अवधनाथ है इसलिए अवध जाना चाहते हैं अपने नगर को अपने देश को जाना चाहते हैं इसलिए उनकी विदाई की तैयारी करो और विदाई की तैयारी करनी पड़ेगी रंगवास से वहां से इसलिए भीतर करो जनाओ के मैंने अंतापुर में जाकर इसकी खबर दो क्या आज उनकी तैयारी हो रही विदाई की होनी है इसलिए विदाई की तैयारी इसलिए रानियों के पास उसकी सूचना पहुंचाई <laughs> बस भय प्रेम बस सच्चे प्रसंग जब मंत्रियों ने जब सुना तो मंत्रियों के हृदय में प्रेम हो प्रेम तो सबके था ही भरातियों के प्रति जैसे जनक जी का था ऐसे मंत्रियों का भी था लेकिन अब विदा का समय आ गया इसलिए अब उनके मन में सबका प्रेम है अब प्रेम देखते हैं विदाई के समय प्रेम ज्यादा फूट पड़ता है मैंने उसे प्रेम के कारण रोने तक लगते हैं आंसू तक आने लगते हैं सब प्रेम के सुने वो तो वही प्रेम का अब मन उठने लगी इसलिए कहने लगे भाई प्रेम में बस सचिव सुनी और विप्र सभा वहाँ सभा में जो विप्र लोग थे वे भी और जितने सभा सकते उन लोगों ने भी सुना और राजा तो राजा जनक भी थे इन सब के हृदय में अब विदा की तैयारी होने के कारण से प्रेम उमंगने लगा महाराज जनक के हृदय में मंत्रियों के हृदय में जहाँ सभा में बिप्र लोग बैठे उनके में और सभासद के मैंने और जो वहां के वरिष्ठ लोग बैठे हुए सभा ने उन सबके सबके प्रेम आज इससे यह भी मालूम हो गया कि वहाँ इतने लोग उपस्थित थे राजा थे मंत्री थे विप्र थे और और सभासद लोग थे नगर के थे वो भी सब थे ये सबके सब तो मैं आगे देखिए फिर पुरवासी सुन चली ही बराता बूझत बिकल परस्पर पाता सत्य गमन सुनि सब बिल खाने मनो साँझ सरसिज सक चाने जहाँ तह आवत बसे बराती सिद्ध चला बहु भांति विविध भांति मे वापक भोजन साजन जाई बखाना भरी भर बसही अपार कहारा पठाई जनके अनेक सुसारा तुरग लातरत सहस सची साकल संत सहस दस सिंधुर साजे जिन्ही देख दिस दे कुंजर लाजे कनक बसन मणि भरे भरे जाना महषी धेनु बस्त विधि नाना दाई दियमित सकिए कई दीन बिदे बहोरी जो अवलोक लोकपति लोक, तो लोक, लोक संपदा थोरी राम चंद्र जय पवन सुनुमान की जय भाई सरोसन ती जय अब ये यहाँ से सभा समाप्त हुई और जो सभा सब थे वो सब नगर में गए और नगर भर में एक बात की सूचना हो गई कि अब जो है वो बरात की विदा हो रही महाराज दस बाराती लोग अब चले जाएंगे उनकी तैयारी जाने की हो रही है तो प्रवासी सुनो चलिए बरात प्रवासियों ने सुना जबराज जाने वाली है तब दूझ विकल परस्पर बात आपस में पूछते क्या बात सही है? चले जाएंगे अब रुकेंगे नहीं ऐसे एक दूसरे को माने उनके मन में ये है कि अभी फिर रुके रहें इसलिए इस प्रकार से हैं और सत्य गमन सुन सब बिलखाने, खाने तब लोग भाग उनसे कहते नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि अब उनकी विदा हो जाएगी अब वो चले जाएंगे तब तो जाने का बिल्कुल निश्चय हो गया जब वासियों को भी मालूम हो गया तब बिल खाने दुखी हुई उनको दुख हुआ मैंने अब जो है प्रेम में सहयोग में तो सुख होता है में दुख होता है तो प्रेम की तो ये रीति है अब राती लोगों में बहुत प्रेम था तो आए तो बड़ा प्रेम था अब जा रहे हैं तो फिर अब दुख हो नहीं हो रहा हमको इसलिए दुख होने लगा कम भी खाने लगे मनो सांझ सर से ये सब क्या हुआ उदाहरण ये की जैसे की सायंकाल होने पर कमल जो है वो हो कमल वो सखचाए मैंने कली बन जाए उसका खिलना बंद हो जाता है कली बन जाता है प्रातः काल सूर्य होने पर कमल फिर खिलता है सायकाल हो जाता था तो फिर सो जाता है इस प्रकार के फूल फिलता और कली बनता रहता है फूल में रहता है कुमला जाए कली बन जाए वही के समय इन सबकी हो गयी मन सब में उदासी आ गई सब सब सब जो है उनको विदा करके सब दुख होने लगा और अब इधर महाराज जनक जी ने क्या किया उन्होंने तैयारी तो सबसे पहला काम तो ये किया कि जहां जहां आवत बसे बराती कि जब बराती लोग अयोध्या से जब आए थे तो जिन जिन ठिकानों पर ठहरे थे ये तो जनक जी को मालूम ही था पहले पहली बरातियों के आने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी जहां बराती लोग आएं तो रास्ते में उनकी सेवा होनी चाहिए उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए तो ये सब पहले किया था तो कहते उन्हीं स्थानों पर अब जाकर जब बराती वापस जाएंगे तो वहां फिर ठहरेंगे जब वहां ठहरेंगे तो वहां क्या होना चाहिए उनको रात में ठहरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए कहते हैं कहा सिद्ध चला बहु भाती तो वहां वहां पर सिद्ध जो है सब सामग्री लेकर के वहां चला यहाँ सिद्ध के माने है जो सीधा लेकर के चले उसे सिद्ध करें सीधा आप देखते हैं कि ना कहीं किसी को जैसे किसी को विप्रों को खाने के एक दिन का भोजन दे दिया तो क्या हुआ कि सीधा निकाल दिया तो सीधा दे दिया। सीधा दे दिया वो अपने आप बनाएंगे अपने आप खाएंगे उनको आटा दाल चावल उनको दे दिया सीधा होगा सीधा कहते हैं भोजन सामग्री इसलिए यहाँ पर इनको सबको भोजन सामग्री सबके लिए उस स्थान पर पहुंचाएगी क्या क्या भोजन पहुंचाएगा कैसे विविध भांति मेवा पकवाना अब वहां जो भोजन दिया गया वह मेवा और पकवान भी रास्ते में खाने के लिए यही उपयुक्त है इसलिए ये सामग्री वहां भेजी भोजन साधन गाय खाना इस प्रकार से भोजन की सामग्री जिसकी जिसका वर्णना किया जा सके तब तो भोजन बनाने की जो तो सामग्री भेजी गई मिठाई बनी बनाई भेजी गई मेवा उनके साथ भेजी गई ये सब जहां ठहरेंगे वहां पर रास्ते में खाएंगे तो भोजन वहां तो बनेगा वह तो बना करके खाएंगे वहां पर ताजा, ताजा ताजा बनाएंगे ताजा, ताजा ताजा खाएंगे और एक दिन में कुछ पहुंच नहीं जाएंगे तो वहां रात रात में ठहरा पड़ेगा रोज रोज ताजा बनेगा इसलिए खाने की सारी सामग्री भेजी गई तो वो सीधा कहलाएंगे सीधा के मैंने केवल शिक्षकों को दाम देने सीधा नहीं इसलिए वो सर से मैं यहाँ पर सब इनके सब महारा दशर के लिए और जितने बरातियों के उनके लिए भोजन सामग्री सब भेजी गई और खाने पीने का सब सामान भेजा गया अभी ये सब सामान गया और उसके बाद दाइज भी गया उसी साथ साथ तो ये कहते हैं भरी भरे बस अपारहरा और पठई जनक अनेक सुसारा ये सब सब सुसार भी जो वो सिद्ध सुसार के माने है जब बराती लोग लौट करके अपने घर जाते हैं तो उनके मार्ग में जो उनके खाने पीने की सामग्री हो उसे सुसार कहते हैं ये पहले आवश्यकता समझी गई अब आजकल तो मानो ट्रेन में बैठो एक ही दिन में पहुंच जाओ बस में बैठो घर से पहुंच जाओ लेकिन जहां पहले समय में अपने रथों से गाड़ियों से घोड़ों से जब यात्रा करते थे और जहाँ बारत जाती थी तो लौट करके जब तक बारात अपने स्थान तक आवे या जहाँ बारात चली वहाँ से लेकर के जहाँ तक वधू है उसके नगर तक जहाँ तक गई तो उसने बीच का रास्ता तय करने में एक दो दिन तीन दिन चार दिन रास्ते में लग जाते थे तो उनमें ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती थी इधर से जब बारात चलती थी तो अपने साथ खाने की सामग्री लेकर के चलती थी रात में सब खाना बनता था लोगों को खिलाया जाता था दोपहर में भी कुछ खाने को गठखा इस प्रकार के ले जाते थे तो पकवान ले जाते थे दोपहर में भी कुछ खाने को दिया जाता था इस प्रकार से ले जाती लेकिन जब बारात लौटती थी तो उसके तरफ मधु की तरफ से उधर के लोग जो है वो व्यवस्था करते थे तो जहाँ जहां, जहां बारातरती थी वहां वहाँ पहले से उनके खाने पीने की सामग्री उपस्थित कराई जाती थी तो उसे कहते हैं सुसार लेकिन बाद में क्या होने लगा सुसार के एक पद्धति बन गई और अपने सबके अपने अपने के माने उनके एक स्तर की सूचक हो गई बन गई कि कौन कितना महान है सच्चा तो उतना रास्ते भर के लिए खाना न देकर के कितना बोरे भर दे दो दाल बोरे भर दे दो तो बोरे आटा दे दो इस प्रकार का बांधने लगे, तो सब्जी इतनी बांध दो इतना ये चावल बांध दो इतना ज्यादा ये शक्कर बांध दो ये सब इस प्रकार के सामान जो है बांध बांध करके ये जो खाने पीने का इसे सुसार कहते थे पहले ये सब सुसार भी उस समय थी दाइज अलग बात है सुसार अलग बात है दोनों दिया जाता है दाइज में धन सम्पत्ति क्या दी जाती है दाइज में हो जाती है सुसार में दी जाती है खाने की सामग्री दी जाती है लेकिन पहले खाने की सामग्री केवल इसलिए थी कि घर तक पहुँचते पहुँचते उनको ये प्राप्त तो रास्ते का भोजन तो हो जाए और जो पकवान और मेवा दिए जाते हैं रास्ते में भी हो जाए और जब वहां पहुंचे तो भी वहां मिले उन लोगों को वहां पर ससुराल वाले लोगों को और स्त्रियों को भी वहां की कुछ सामग्री उनको मिल जाए अगर बरात घर लौट करके जाए और उनके पास खाने के लिए और भी न बचे तो वो समझने की इनके पास जो भूखम भरे बारात इसलिए उनकी सूचना के लिए कुछ न कुछ वहां पर बचा हुआ भी पहुंचना चाहिए इसलिए जो है ये है सब सामान घर भर, भर करके पहुंचाए गए सुसार पहुंचाई गई और फिर उसके साथ साथ तुरज लाख रथ सात पच्चीसा घोड़े एक लाख घोड़े रथ सात पच्चीसा पच्चीस हजार रथ और सकल समारे नखर शीसा ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब घोड़े जो तो हैं है सजावट की गई घोड़ों के ऊपर भी इनकी झूली इत्याग डाली गई थी काठी बांधी गई थी लगाम बढ़िया लगाई गई उनके सब खुंदरे उदरे बांधे गए टलगी बांधी गई नीचे पैरों में घुंगू बांधे गए घोड़े इस प्रकार से सजाये गये पृथ्वी सब सजाए गए ऊपर धटा ध्वजा लगाये गए चारों तरफ तो बांधी गई जिससे रथ चले तो उनकी आवाज उनमें और इस प्रकार सब सजा करके नीचे ऊपर तक पृथ्वी सब सजा करके तैयार किए गए और ये सब पहले ही रथ दिए गए ये कहते हैं ये सब लाख ला रथ साज पचीसा सकल समारे नखेर शीसा और मत् साज दस साजे और दस हाथी वो भी सब सजाये गये और जिन जिन जिस जर लाजे जिस कुंजर मैंने दिशाओं के काफी बहुत सुंदर सशक्त हाथी ऐसी युवा हाथी बहुत सुंदर बहुत अच्छी गति से चलने वाले मत गयंद इन सबको जो है इनको उन्होंने दिया इनको भी भेजे उनको अयोध्या और क्या दिया कनक बसन मन इन भरी भरी जाना सोना भी दिया वस्त्र भी दिए मणिया भी दी भरी भर जाना, भर जाना मैंने मैंने यान भर भर करके माने गाड़िया भर भर करके भेजा खूब लाद लाद करके गाड़ियों में ये सब सामान भेजा गया महसी भैन वस्तु महेशी के मैंने भैंस और भैन गाय मैंने भैंस भी दी दे। दे। दे। और गाय भी दी गई भैंस कहा इस प्रकार से दाइजा दिया दाइज पहले वर्णन हो चुका था दोबारा ये सब दाइज ये सब दिया और दीन विधे बहोरी बहोरी मैंने पढ़ दिया मैंने दूसरी बार लिया, पहली बार वाला तो बट गया अब वो महायोध्या का पहुंचेगा इसलिए जनक जी को चिंता हुई कि वहां तक तो पहुँचना चाहिए इसलिए जब विदा हो उसके पहले सामान को सब दाइज वाला सामान पहले रवाना कर दिया और वो सब अपने आप तक अब ऐसा नहीं की दाइज उन्होंने जनक जी दशक दिया हो अब दशर जी उसको लाद करके ले जा रहे हो की भाई अब ये हमारी जिम्मेवारी लाद ले करो सुने उन्होंने सामान दिया और लादने का साधन भी दिया गाड़िया भी दी जिनमें लादा गया और सब तक सब सामान पहुँचा तो दीजिए ये व्यवसाय जो अब लोकपति लोक संपदा उसको देखते हुए लोकपाल लोग हैं वो भी अपनी संपत्ति को थोड़ा समझते मतलब बहुत संपत्ति इस प्रकार दान दी गई लोकपाल जो बहुत धनी है यक्ष बहुत धनी है गंधर्म बहुत धनी है ये लोग बहुत धनी होते हुए भी जब देखा कि कितना जनक जी ने दायित्व दिया है तो अपने आपकी धन संपत्ति को थोड़ा समझने लगे मैंने वो भी हीन भावना में आ गया मैंने तुलना करके दिखा दिया कि उनसे भी ज़्यादा है। इस प्रकार से अब इसके पीछे जो है थोड़ा जो आध्यात्मिक भावना है वो तो अपने आप अर्थ लगाओ समझो तात्पर्य इसका क्या है ये सब दिया इसका तात्पर्य क्या है सीता जी क्या है भगवान राम क्या है उसी प्रकार से दायित्व भी क्या है उसका परिणाम सब किस प्रकार से क्या है ये सबका सब स्वयं विचार करेंगे यानी एक प्रकार की व्यवस्था बता दी कि देखो आध्यात्मिक व्यवस्था किस प्रकार की है तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रख करके तुलसीदासन करते हैं वो ध्यान में रखा नान्याहारभुपते हृदय सुमदी सत्यम बदा चवान कि भक्ति प्रयत्म जब निर्भरा काम आदिदोष रही गुरु मान श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्रीरा